ज्ञान रूप आत्मा जानाति ये जाना आत्मा ज्ञान रूप हुआ ज्ञान ही जदि आत्मा है न के गुण आत्मा में गुण ज्ञान तार्किक मानते उसका निराकरण हुआ आत्मा स्वयं ज्ञान रूप है कोई गुण नहीं है तो जो ज्ञान रूप आत्मा वो अपने को जानता है या नहीं जानता है यदि माने की जानता है जिसको हम देखते है हमारा ज्ञान का विषय होता है कर्म घटम पश्मी घटो को देखता हो घटम जाना मैं घट हो गया ज्ञान का विषय कर्म और जानने वाला होता है कर्ता कर्ता अलग होता है कर्म अलग होता है एक साथ स्वयं कर्ता हो और स्वयं कर्म हो ऐसा नहीं बनेगा युगपत कर्म कर्तृत्व प्रसंग इस आत्मा स्वयं जानेगा तो कर्ता होगा अपने को जानेगा तो स्वयं कर्म हो जाएगा कर्मत्व और कर्तृत्व दो भिन्न पदार्थ में रहते हैं चैत्र ग्रामम गच्छति कर्म कौन होगा ग्राम करता है चैत्रम व्यक्ति का नाम कभी नहीं होता स्वयं चैत्र चैत्र चैत्रम गच्छति तथा ग्राम ग्रामम गच्छति इसे प्रयोग नहीं होता है एक क्रिया का कर्म और कर्ता हो सकता है चैत्र पश्यति, घटम पश्यति, मैत्र चैत्र पश्यति। मैत्र किसको देख रहा है और चैत्र घट को देखता है घट दर्शन का कर्ता हो गया चैत्र और मैत्र जो देखता है उसका कर्म हो गया चैत्र दर्शन क्रिया का कर्म भी है कर्ता भी है कि तो क्रिया कि चैत्र दर्शन क्रिया अलग मैत्र दर्शन क्रिया अलग क्रिया भेद है एक तो क्रिया का स्वयं कर्ता और कर्म हो नहीं होता है एक क्रिया का स्वयं कर्ता कर्म नहीं होता है भिन्न कर्ता भिन्न क्रिया का कर्ता कर्म हो सकता है साथ युगपत कर्म कर्तृत्व स्वयं कर्म तो कर्तृत्व नहीं होता है ये आपत्ति है नाना ना यदि अपने को जानता नहीं आत्मा ज्ञान रूप आत्मा तभी तो तस् असत तो प्रसंग फिर नहीं जानता है तो बंध्या पुत्र सस को कोई नहीं जानते है इसी प्रकार आत्मा को नहीं जानेगा तो फिर असत्य हो जाएगा यदि चेत सिद्धांत ही उत्तर देता है न तस् सप्रकाशत्व ज्ञात मनपेक्ष भाषमान आत्मा सप्रकाश है स्वयं प्रकाशमान है घट स्वयं प्रकाशमान नहीं है आत्मा प्रकाशमान स्वयं है घट का प्रकाश होता है ज्ञान के द्वारा प्रकाश का ज्ञान ज्ञान होने पर घट का निश्चय होता है सब आत्मा का निश्चय करने के लिए ज्ञानांतरम अनपेक्ष अन्य कोई ज्ञान की अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं जैसे प्रदीप घट को प्रकाश करता है प्रदीप को देखने के लिए और कितने प्रदीप चाहिए प्रदीप के बिना घट का प्रकाश होगा अब प्रदीप को देखने के लिए दूसरा प्रदीप प्रदीप प्रकाश रूप अनु से अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं करके स्वयं प्रकाश माने है घट ऐसा नहीं हाँ प्रदीप को देखने के लिए आप देखोगे वो अलग बात है सजातीय जो प्रकाश प्रदीप जैसे प्रकाश ऐसे अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है घट जैसे प्रदीप को अपेक्षा करता है ऐसे प्रदीप नहीं करता है इसी प्रकार ज्ञान से घट का निश्चय तो होता है और ज्ञान को निश्चय करने के लिए और एक ज्ञान ऐसी जरूरत नहीं ज्ञानांतरम अनपेक्षा अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं करके ही आत्म रूप ज्ञान स्वयं प्रकाश आत्मा भाषमान प्रकाशमान होता है स्वयं प्रकाशमान होता है अन्य ज्ञान के बिना तो फिर कहेंगे तो ही बात आ गई फिर कर्म करतृत्व प्रसंग अपने आप को प्रकाश करेगा और स्वयं प्रकाश करेगा तो करता विषय स्वयं होगा तो कर्म हो जाएगा सिद्धांति कहते हैं ना पीत कर्म कर्तृत्व कर्म करतृत्व तो कर्म तो और कर्तृत्व तो दोनों आ जाएगा आत्मा में ऐसा नहीं क्योंकि स्व विषयत्व तो नंगी कर रात ज्ञान घटो को विषय करता है अपने आप को विषय नहीं करता है विषय तो नहीं है अग्नि काष्ट को दहन करती है और अग्नि अपने को दहन करते या नहीं स्वयं अग्नि रूप अपने को दहन नहीं करती है दहन का करता है दहन का कर्म नहीं इसी प्रकार आत्मा रूप ज्ञान स्व विषय का नहीं अपने को विषय नहीं करता है इसलिए कर्म कर्तुता नहीं तदुक्तम विद्यारण्य गुरु भी पंचको से विवेक है विवेक आया विद्यारण्य स्वामी ने पंचदशी में कहा विद्यते स्वये विद्य नाता ज्ञात्रिज्ञातरावादुतिव्यता पाठ क्या ता है ना कर स्वयं एवं अनुभूति आत्मा स्वयं अनुभूति ज्ञान रूप है इसलिए ज्ञान का विषय नहीं होता है अनुभाव्यता न भी देते अनुभव का विषय को कहेंगे अनुभाव्य अनुभव का विषय उसमें रहेगा अनुभाव्यता रहेगी स्वयं आत्मा ज्ञान रूप होने के कारण उसमें अनुभाव्यता नहीं रहती है किसमें आत्मा में अनुभाव्यता नहीं रहती स्वयं अनुभव रूप आत्मा आत्मा स्वयं ज्ञान रूप ज्ञेय नहीं होता है ज्ञान से भिन्न होगा अनुभव अनुभव से भिन्न होगा आत्मा स्वयं अनुभव रूप है ज्ञात्री ज्ञानांतरा भावात् अज्ञ पूरा पीछे कहता है यदि ज्ञे नहीं होता आत्मा तो असत्य तो हो जाएगा सिद्धांत असत्य क्यों नहीं अज्ञ क्यों है असत होने के कारण अज्ञ नहीं बंध्यापुत्र ससुरशांत जी से होने के कारण ज्ञान का विषय नहीं होता ऐसा नहीं है यहां तो उसको जानने वाला कोई नहीं ज्ञानी ज्ञानांतर आधा बात ज्ञानी अंतर ज्ञानांतर आत्म रूप ज्ञान है उसको जानने के दूसरा कोई ज्ञाता नहीं दूसरा कोई ज्ञान नहीं दूसरा ज्ञानता और ज्ञान नहीं होने के घट होता है ज्ञेय। कोई ज्ञाता के बिना घट होगा जानने वाला ज्ञाता जानने वाला है घट भी ज्ञान के बिना निश्चय होगा ज्ञान चाहिए ज्ञान ज्ञाता ज्ञान हो ज्ञाता हो तो ज्ञेय होगा किसी कमरा में घट को है कोई देखने वाला नहीं ज्ञान किसको नहीं होता है तो घट गे होगा इसी प्रकार आत्मा ज्ञ क्यों नहीं है कोई ज्ञानता नहीं ज्ञान भी दूसरा कोई नहीं स्वयं आत्मा उससे अतिरिक्त तो कोई ज्ञानता नहीं कोई ज्ञान नहीं स्वयं आत्मा ही ज्ञान रूपे इसलिए अज्ञ होता है ज्ञान का विषय नहीं होता स्वयं ज्ञान है न तो असत्य है न कि असत्य होने के कारण अज्ञान से बात नहीं असत्य नहीं होगा यद प्रसादार्थी सर्वम जगत भाषते सकथम नास्ती न प्रकाशित उसके प्रकाश प्रसाद से कृपा से ही सर्वम जगत भाषते तर्व इधम विभाती उसके प्रकाश से प्रकाशित है जिसके प्रसाद जिसके कृपा से ही जिसके प्रकाश से जी सारे जगत भान होता है वो नहीं कैसे कहेंगे सकथम नास्ती न प्रकाशते वाह है ही नहीं है प्रकाश नहीं न प्रकाश कैसे कहेंगे आत्मा है स्वयं प्रकाश माने है स्वयं प्रकाश नहीं होता है कर्म दोष नहीं है असत्य भी नहीं है आत्मन सर्वावभाषकत्व स्वस्थ अन्य अन्य आत्मयोग पिक्तम आत्मयोग विंश लोक में आत्मयोग करे का ग्रंथ है उसमें कहा गया सर्वाभाषक आत्मा का प्रकाशक है अभ्याषक प्रकाशक आत्मा का कोई नहीं स्वस्य सन्न अनपेक्षा तो स्वयं प्रकाश माने अन्य की अपेक्षा के बिना अन्य अनपेक्षा अन्य की अपेक्षा के बिना स्वयं प्रकाश मने आत्मा ये नहीं कि अप्रकाश है आत्मा प्रकाश मने प्रकाशांतर अंतर निरपेक्षता अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं करे स्वयं प्रकाश मान होता है और इतर पदार्थ को प्रकाश करता है ये स्वयं प्रकाश है ये कहा गया अज्ञान तत्कार्य तदीय भेदा नध्य क्षयती निज सत्य न शक्या स्मर तुम च विस्मर शक्यालोक याद करने नहीं खाली ऐसे पंचदश <laughs> ये, ये पाठ के समय भोजन के समय कोई दस बीस श्लोक है उसको उल्ट पाल करके बोलते तो कोई तो ये ब्रह्म और नटल दो से आदि के श्लोक नहीं आता है नए नए श्लोक देख करके याद करना चाहिए बड़े कठिनाई होता है किसी किसी को श्लोक बोलने के लिए जैसे बड़े दंड मिलता है जितने श्लोक बोलना नहीं पड़ा उतने बड़े खुश पेट भरा खाया कहीं श्लोक बोला तो आधा पेट हो जाता है आगे बड़े एक घंटा दो तो घंटा तक पेट में दर्द होता है श्लोक बोलेंगे एक दस लोक भूल जाते फिर एक दो घंटा तो, तो बड़े कष्ट होता है क्योंकि खा नहीं पाया भजन नहीं कर पाया श्लोक के कारण अज्ञान तत्कार्य तदीय भेदान अध्यक्ष निज सत्य स्मर्तुम च विस्मृत महो न शक सत्यादि सुप्रभयाचित अज्ञान उसके कार्य तदीय भेदान अज्ञान अज्ञान के कार्य कार्य में जितने भेद जितने सब भेद अलग अलग है सबको अध्यक्ष सबको प्रत्यक्ष करती है करती हुई आत्मा है चित सत्याज सत्ता मात्र से कुछ क्रिया नहीं करके अपने सत्ता मात्र से अज्ञान अज्ञान के कार्य उसके भेद जितने सारा प्रपंच को प्रत्यक्ष करती है निज सत्ता से उसका स्मरण भी नहीं कर सकते विस्मरण भी नहीं कर सकते स्मर तुम च विस्मर्त तुम हो न सक्या स्मरण विस्मरण नहीं होता है वो तो अपने स्वरूप में रहता ही सुप्रभया अस्मि साचित सस्वती काल में भी है जागृत सपने भी तो है सप्रभया से ही में अस्मि हम चिद अस्मी चिद रूप जागर सपन सूची तीन अवस्था में बराबर है उसका स्मरण विस्मरण त्याग ग्रहण न उसका त्याग करना ना ग्रहण करना छोड़ नहीं सकते ग्रहण भी नहीं कर सकते स्मरण विस्मरण कुछ नहीं अपने स्वरूप है नित्य है कभी संशय नहीं होता मैं हूँ अथवा नहीं हूँ या मैं नहीं हूँ ऐसे भ्रम नहीं होता है स्वयं प्रकाशमान होता हुआ सारा प्रपंच के कार्य शुभ को करता है ऐसा चिद रूप है अन्य अपेक्षा के बिना अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं करे स्वयं प्रकाश मान है तस्माद आत्मा ज्ञान रूपो न ज्ञान गुण ज्ञान रूपे आत्मा ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान गुणो यश ज्ञान गुण वाला नहीं आत्मा ज्ञान ही स्वयं आत्मा है ये स निर्गुणम ब्रह्म भवेदि भाव आत्मा ज्ञान रूपे ज्ञान गुण उसमें रहेगा तो सगुण होगा ज्ञान रूप गुण उसमें नहीं स्वयं ज्ञान रूप है इसलिए आत्मा निर्गुण है ब्रह्म निर्गुण है आत्मा भी निर्गुण है शुद्ध स्वरूप आत्मा है गुण उसमें कुछ नहीं ज्ञान है तो स्वयं है एवं आत्मा न आनंदो भी न गुण किन्तु स्वरूप में व्यति साधी आनंद भी आत्मा का गुण नहीं आनंद भी अपना स्वरूप है जैसे ज्ञान हुआ आत्मा का स्वरूप गुण नहीं इसी प्रकार आनंद भी कोई गुण नहीं आत्मा में अपना स्वरूप ही है अहमेव सुखम न अन्य धन्य नई तत्सुखम अमदर्थम नहीं प्रेयो मदर्थम न स्वतः प्रियम सुखम न अन्यत्। सुख तो मैं ही हूँ आत्मा ही सुख अन्य सुख नाम कोई नहीं अहम एवं सुखम न अन्यत्। सुखम अन्यत। में ही हूं आत्मास्वरूप हूँ अन्य कोई नहीं है अन्य सुख यदि मेरे से भिन्न हो जाए आत्मा से भिन्न हो जाए तो अनात्मा हो जाएगा अन्य यदि हो जाएगा न सुखम नहीं होता सुखम और सुख ही नहीं होगा मैं ही सुख रूप हूं मेरे से आत्मा से भिन्न यदि हो जाएगा अनात्मा हो जाएगा तो सुख नहीं होगा और जड़ हो जाएगा सुख नहीं होगा क्योंकि आगे बताते हैं युक्ति आमदर्थम नहीं प्रेयो मदर्थम प्रेयो भगवती मदर्थम मेरे लिए जो होता है वो मेरा प्रिय होता है जब मेरे लिए नहीं वो प्रिय नहीं होता है हमको जो उससे सुख मिलता है वो प्रिय होता है दूसरे मकान बना है हमको उसमें क्या मिलेगा मदर्थ में तो सुख है प्रिय होता है जो मदर्थ नहीं वो प्रिय नहीं होता है भोजन तो बना भा भूख लगती किन्तु हमारे लिए नहीं दूसरे लिए प्रिय तो होगा उसको क्यों देखे ना तो हमको नहीं मिलेगा मदर्थ होगा तो प्रिय होगा अमदर्थम नहीं प्रियो। जो मेरे लिए नहीं हो मेरा प्रिय नहीं होता है मेरे लिए नहीं अन्य के लिए तो प्रिय हो, क्यों होगा मिलेगा नहीं हमको अमदर्थम नहीं प्रियो। अमदर्थ प्रिय होता है मेरे लिए जो है वो प्रिय मेरा सुख साधन है तो प्रिय होगा किन्तु स्वतः प्रिय नहीं होता है जो मेरे लिए भोजन बनाए वो प्रिय है स्वतः प्रिय नहीं है स्वत प्रिय हो तो हमेशा प्रिय होना चाहिए पेट पर भोजन करने के बाद फिर प्रिय होता है भोजन पेट खराब हो तो प्रिय होता है स्वत प्रिय नहीं हाँ हो सुख साधन होने के कारण प्रिय होता है जो मेरे लिए है वो प्रिय होगा मेरे सुख का साधन होने से प्रिय होता है स्वतः प्रिय नहीं सुख किसको प्रिय है सुख प्रिय है किसके लिए आपको सुख प्रिय क्यों है ये प्रश्न है हम आपको सुख क्यों प्रिय है अपने लिए सर्व के लिए सुख प्रिय होता है सुख प्रिय है, है? है? है।, है ना नहीं आपको भोजन प्रिय है भोजन सुख साधन इसलिए प्रिय है सुख साधन प्रिय होता है सर्प विश्व प्रिय है ना नहीं दुख साधन प्रिय नहीं होता है सुख साधन प्रिय होता है सुख प्रिय है यार नहीं सुख प्रिय है किस लिए स्वतः प्रिय है किसके लिए नहीं तत्प्रेमा अन्यत्र आत्मार्थम अन्यत्र जो प्रेम है अपने लिए अपना सुख साधन उनसे प्रिय है नेवम अन्यार्थम आत्मनि आत्मा में जो प्रेम है वो अन्य के लिए नहीं है सुख भी प्रिय है अन्य के लिए नहीं होता है सुख के लिए भोजन प्रिय है सुख के लिए मकान प्रिय है सुख के लिए साधन प्रिय होता है असुख क्यों प्रिय है वह उत्तर नहीं है सुख तो प्रिय ही है अभी बताएंगे भेद करेंगे कुछ तो एक आत्मा है एक प्रिय है एक अप्रिय है और एक उपेक्षा चारे प्रकार वस्तु एक सारे ब्रह्मांड को चार विभाग कर देंगे आत्मा एक है प्रिय अप्रिय उपेक्ष अपने आत्मा आप स्वरूप हो गया कुछ आपका आपसे भिन्न कुछ प्रिय है कुछ अप्रिय है बहुत वस्तु तो प्रिय है बहुत अप्रिय है और कुछ ऐसे वस्तु तो प्रिय भी नहीं अप्रिय नहीं तो उसको क्या कहेंगे उपेक्ष्य ये तीन छोड़ दिया और आत्मा है किसको छोड़ देने पर और क्या बचेगा बताओ जो कोई वस्तु हो तो या तो प्रिय हो या तो अप्रिय हो नहीं तो उपेश होगा तीन प्रकार नहीं तो आपका स्वरूप आत्मा आत्मा प्रिय अप्रिय उपेश चार विभाग कर देंगे जो सुख सुख आपको प्रिय होता है प्रिय होता है ना नहीं सुख प्रिय है सुख जो प्रिय हुआ क्या किसल प्रिय हुआ और सुख साधन है मदर्थ है सुख जो मदर्थ मदरथकर मेरे सुख साधना हो वो तो मेरा प्रिय होता है इधम मदर्थम इसलिए मेरा प्रिय है इधम मदर्थम इससे जो सुख मिलेगा वो तो मदर्थम होता है मुझे सुख मिलता है और मदर्थ होता है मेरे सुख साधन होता है ये वस्तु सुख साधन है सुख किसका साधन है नहीं मदर्थम न स्वत प्रियम और अमदर्थम नहीं प्रिय जो मेरे लिए नहीं हो प्रिय नहीं होता है और जो मदर्थ है स्वतः प्रिय नहीं होता है अभी स्पष्ट हो जाएगा तो आप सुख उपेक्षा है या अप्रिय है उपेक्षा है सुख अप्रिय दो चल गए दो बचा प्रिय और आत्मा सुख प्रिय होगा प्रिय दो प्रकार होता है जो मदरथ नहीं वो प्रिय नहीं होता है और जो मदरथ है वो स्वतः प्रिय नहीं होता है सुख स्वतः प्रिय है या नहीं है स्वतः प्रिय इसलिए सुख को मदर्थ कहोगे? हो नहीं क्योंकि सत प्रिय नहीं होता है इसे सुख क्या होगा आत्मा ही है आत्मा सुख है ही इसमें स्पष्ट हो जाएगा अहम एवं अहम कहा था आत्मा आत्मा ही सुख सुका, सुखम एवं सुख स्वरूप एवं न तो सुख गुण कह आत्मा में कोई सुख रूप गुण है इसी बात नहीं सुखम गुणवय सुख गुण सुख रूप गुण वाला आत्मा नहीं स्वयं सुख रूप ही यदि सुखम आत्मनो अन्य गुण सूख यदि आत्मा से अन्य कोई गुण होगा तो ये सुख ही नहीं होगा तत् सुख तो नभिमतम नहीं बोल सुखम सद जिसको आप सुख तो सुख ही नहीं होगा आत्मा से भिन्न होगा तो आत्मा से भिन्न होगा तो सुख ही नहीं होगा क्यों नहीं होगा कुतही चेत कि तद अनात्म भूत सुखम अनात्म शेष है आत्मा से भिन्न होगा वो आत्मा होगा अनात्मा होगा अनात्मा हो गया तत् तद अनात्म भूतम जो आत्मा से भिन्न सुख है अनात्म रूप सुख है वो आत्मा का शेष है अथवा नहीं आत्मा का उपकार के हे अथवा नहीं है कितने विकल्प है इतने आलस्य हो गया सबको आत्मा रूप जो आत्मा से भिन्न जो सुख है वो सुख आत्मा का श्रेष नहीं है अथवा आत्मा का श्रेष है तो कितने विकल्प हुआ यही तो पूछा था ये नहीं आता है कितने विकल्प हुआ प्रथम विकल्प क्या है क्या प्रथम विकल्प क्या द्वितीय विकल्प क्या है पुस्तक देखकर बताओ देखो सरल भी हो न ही तो नहीं समझ आएगा नहीं सुनने से समझ नहीं आता है यहाँ अनात्म से नहीं आत्मा न श्रेषि आत्मशेष न आत्मशेष थी अनात्मा आत्मा का शेष नहीं है प्रथम विकल्प दूसरा विकल्प तेष आत्मा का शेष दो विकल्प में से प्रथम विकल्प क्या है आत्मा है। का शेष नहीं है दूसरा विकल्प क्या है आत्मा का शेष है अनात्मा नहीं आत्मा आत्मा का शेष नहीं ये प्रथम विकल्प है और दूसरा विकल्प क्या है आत्मा का शेष आत्मा का उपकार है? ये कौन सा विकल्प है द्वितीय होगा और प्रथम में क्या है आत्मा का शेष आत्मा का उपकार का नहीं है कौन है आत्मा से भिन्न जो सुख यदि सुख आत्मा से भिन्न कहेंगे अनात्मा रूप जो सुख है वो सुख आत्मा का उपकारक नहीं है अथवा आत्मा का उपकारक है दो विकल्प क्या जदि कही आत्मा का उपकारक नहीं है यदि मदर्थ नहीं है वो प्रिय होगा आपका उपकारक नहीं होगा तो उसमें सुख वो प्रिय होगा नाद्य अमदर्थम नहीं प्रियम जो अनात्मा से आत्मा के शेष नहीं जो मदर्थ नहीं है वो प्रिय नहीं होता है अमर अमदर्थम चेत न प्रिय मेरे लिए यदि नहीं मेरा सुख साधन नहीं तो प्रिय नहीं होता है चेतित अनुसंग अमदर्थम का था आत्म से चेत आत्मा का शेष आत्मा के उपकार का यदि नहीं होता है वो प्रिय होता है न तत्प्रेय प्रीति विषय नीति का विषय नहीं होता है क्योंकि जैसे अनात्म शेष सरपादू प्रीति विषय तो आदर्शनाथ सर्पादि आत्मा कैसे से है अनात्मा से है सर्प आत्मा कैसे से अनात्मा कैसे से अनात्मा, अनात्मा कौन सा अनात्मा कैसे से आत्मा का शेष नहीं अनात्मा शेष क्या था तो? आत्मा का उपकार का नहीं सर्प विश्वादी जो आत्मा का उपकार का नहीं है उसे प्रीति विषय तो दिखता है प्रिय नहीं होता है इसलिए क्या सिद्ध हुआ जो मदर था नहीं मेरे उपकार का नहीं वो प्रिय नहीं होगा दो विकल्प था आत्मा से भिन्न सुख आत्मा का उपकार का नहीं है अथवा है नहीं पक्ष में यदि नहीं होगा तो वो प्रिय नहीं होगा सुख प्रिय है क्या इसलिए मदर्थ नहीं कर सकते समझ आया आत्मा से भिन्न हो तो मदर तो उसको नहीं कहेंगे मदरथ होता तो, तो अमद अर्थ नहीं कर सकते अपना उपकार नहीं ऐसा कह सकते ऐसा होगा तो प्रिय नहीं होगा क्योंकि जो मेरा उपकार नहीं वो प्रिय नहीं होता है सुख यदि नहीं नहीं है तो प्रिय नहीं होना चाहिए अमदर थे न नहीं प्रेम द्वितीय कहेंगे मदर थे मेरा उपकार के मेरा उपकार को विचार तो करेंगे मेरा उपकार होने पर, ने पर सतप्रिय है नहीं अत्र चेत इत अनुसते मदरथम चेत न स्वत जो मेरा उपकार को होता है सतप्रिय नहीं होता है सुख का साधन प्रिय का साधन होने से प्रिय हुआ सतप्रिय नहीं है भोजन स्वत प्रिय नहीं सुख का साधन होने से प्रिय इस प्रकार सुख यहां जो प्रिय होता है यदि मदरथ होगा मेरे लिए सुख कहेंगे मेरा उपकार होगा तो सत नहीं होगा मदरथम न सत प्रियम मदरथम आत्म से सचेत यदि आत्मा, गा आत्मा का उपकार होगा सुख स्वतप्रिय न से आता स्वतप्रिय नहीं होगा आत्मा का उपकार जैसे पुत्र भारी आदि धन आदि उसमें स्वत प्रीति विषय तो होता है स्वतः नहीं होता है उपकार कहने से आत्म से सुत्र भर आदे स्वत प्रीति विषय तो आदर्शनाथ स्वत प्रिय नहीं होता है पुत्र को पुत्र हो जाए भार्य खराब हो जाए प्रिय नहीं होता है पुत्र भरिया दे आत्मा का उपकार हुआ तो स्वतप्रिय नहीं होता है स्वतप्रिय होता है सुख सुख स्वतप्रिय है सुख में सर्वेशम प्रियम होती सुख किस को अप्रिय होता है सबको प्रिय होता है ततव प्रियम सुख स्वत प्रिय है किस कारण से प्रिय होता है कोई कारण बता सकते सुख क्यों प्रिय है न पर उपाधि ना पर उपाधि से सुख प्रिय नहीं स्वतः प्रिय इसलिए क्या होगा तत्साधन नहीं हुआ प्रिय जो है स्वत उपेक्षा नहीं अप्रिय नहीं चला गया प्रिय है सुख प्रिय होने के लिए दो प्रकार है अमद अर्थ या अमदर्थ अमदर्थ होगा तो जो मेरे लिए नहीं वो प्रिय नहीं होगा और मदर्थ होगा तो स्वतः तो, प्रिय नहीं होगा सुख स्वतः प्रिय है, है इसे सुख को मदर्थ कहेंगे नहीं सुख अमद कहेंगे? हो होगा तो प्रिय नहीं होगा सुख प्रिय है इसे मदर थे या अमदर थे दोनों नहीं तो फिर मदर से चला गया तो फिर बाकी कैसे हो क्या रहा आत्मा ही रहा इसलिए आत्मा ही वो भवित तो में फिर उसके लिए आगे विवाह करेंगे करके बताएंगे चार विवाह करके बताएंगे ओ